हैं आप आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंध के 9 अध्याय में वर्णित श्री दत्तात्रेय जी के उपदेशों को जहां पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ एक गुरु बनाए अनेकानेक प्राणियों से शिक्षा ली और उस क्रम में हमने जाना कि उन्होंने अनेकानेक देह धारियों से भी शिक्षा ली, जैसे कि उन्होंने शिक्षा ली पिंगला वेश्या से, जैसे कि उन्होंने बच्चे से शिक्षा ली पिछली दफा हमने यह सुना, और आज वो बता रहे हैं कि मैंने सांप से भी शिक्षा ली, सांप का नाम सुनते ही आदमी भयभीत हो जाता है, लेकिन सांप से भी कोई शिक्षा ले सकता है, क्य दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली है 15 श्लोक में वो कह रहे हैं गृहारंभो अति दोखाय विफलश्च धृवात्मनः सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते कि राजन मैंने सांप से भी शिक्षा ली है सांप से क्या शिक्षा ली है तो कह रहे हैं कि सांप से शिक्षा ली है कि सन्यासी को सर्प की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, वो एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे और गुफा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले इस अनित्य शरी पढ़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। तो देखिए कितनी सुंदर शिक्षा ले रहे हैं, जहाँ चौदहवें श्लोक में उन्होंने कहा है, एक चार्य निकेता स्याद प्रमत्तो गुहाशया अलक्ष्माण आचारेर मुनीरे को अल्प भाषना, है ना मुनि क अकेले ही विचरण करना चाहिए जो भक्त है, हुँ? जो मुनि है, मुनि का अर्थ होता है जो स्मरणांग भजन में डूबा है, जो सदा सर्वदा भगवान की लीलाओं का स्मरण करता रहता है। देखिए हमारे श्रीचैतन्य महाप्रभु ने ये बात कही है कि भजन अगर कोई करने बैठे तो उसके तो बस दो ही साधन हैं बाहर का जो देह है हम इससे हम अपने कानों से श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपनी जुबान से, अपनी आँखों से हम भगवान का रूप दर्शन करेंगे, अपनी जुबान से हम भगवान का महाप्रसाद पाएंगे, है ना? कानों से हरिकथा का श्रवण करेंगे, तो इस तरीके से हम अपने पाँच इंद्रियों से हम भगवद्रस का आस्वादन करेंगे, तो ये भी साधन है, ले� मन-बुद्धि अहंकार इसके अंदर बिठाएंगे भगवान को, उनकी लीला का आस्वादन करेंगे, मानसिक सेवा करेंगे ठाकुरजी की, सदा-सर्वदा मानसिक सेवा में डूबे रहेंगे। तो मानसिक सेवा में अगर कोई व्यक्ति डूबने लगता है और वहाँ मन लगने लगता है, तो इंद्रियों की वृद्धि भी अंतर्मुखी हो जाती हैं, � तो अगर कोई भजन करना चाहता है तो उसे फिर अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई सोचे कि हम तो भक्त हैं और ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाएं, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के लिए तो सब कुछ ही हो भगवान के लिए कुछ भी बनाएगा या उनके नाम पर बनाएगा तो उस मठ में उसके प्रशासन में उसे संभालने में उसका खर्चा पानी चलाने में ही वो फंसा रहेगा यह ठीक वैसा ही होगा जैसे कि गृहस्थ अपने बाल बच्चों को पालने में फंसे रहते हैं आज ये नौकरी तो कल वो नौकरी इससे अच्छा और उससे अच्छा बस इसी की खोजबीन में लगे रहते हैं और मनुष्य जीवन खाक हो जाता है, बिगार हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है मनुष्य जीवन और ये मनुष्य जीवन हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है, है ना? तो अगर कोई भक्ति में आने के बाद ये सोचे कि हम अपना बहुत बड़ा आश्रम बन हमारे दत्तात्रेजी कह रहे हैं कि ये जो सन्यासी है उसको यानी जिसने जगत छोड़ दिया है और वो भगवत आनंद की खोज में आगे बढ़ रहा है तो उसे अकेले रहना चाहिए अकेले हम कभी भी ऐसा नहीं देखते हैं कि भाई कोई सांप है वो जो है अनेक सदस्यों के साथ विचरण कर रहा हो या उसके साथ कई सरपुहुं en serp hittar en, var Så i jag i är i i उस स्थान के बारे में ही सोचता रहेगा। अगर भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसे कहीं हमेशा के लिए जाने की आवश्यकता हुई तो वो उस स्थान से इतना आसक्त हो जाएगा कि उसके पैर ही बाहर नहीं निकलेंगे। हुँ? तो ऐसा व्यक्ति कैसा होना चाहिए जो भजन करना चाहता है? ऐसा व्यक्ति कभी भी एक स्थान पर ज प्रमाद ना करें गुफा आदि में पड़ा रहे और बाहरी आचारों से उसे पहचाना ना जाए किसी की सहायता ना ले और बहुत कम बोले तो देखिए ये सारे जो गुण हैं ये हम अपने गोस्वामीओं में पाते हैं हमारे बहुत ही महान आचार्य हुए हैं रूप सनातन गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज ये सारे जो कि एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, जब वृंदावन आए, और रूप सनातन जी तो भाई भाई थे, चाहते तो वो एक साथ रह सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि भजन के लिए एकांत बहुत आवश्यक है, स्मरणांग भजन के लिए, है ना? जो मैंने आपको कहा ना, भजन के दो साधन होते हैं, दो तरीके से भजन किया ज और एक आंतरिक देह से, हृदय से, मन से, मानसिक भजन, तो मानसिक भजन के लिए तो एकांत की बड़ी ही आवश्यकता है। तो ऐसा व्यक्ति है, वो कभी किसी की सहायता ना ले, दत्ता तेरी जी कह रहे हैं। तो हमारे जो माधवेन्द्र पुरी जी थे, रूप सनातन जी थे, ये कभी किसी की सहायता नहीं लेते थे, हम्म? मधुकर तो वो ले आए, लेकिन कभी आशा नहीं की कि हाँ उस घर से बहुत अच्छा मिलेगा मुझे या कोई और आशा भगवान पर पूर्ण रुपएने निर्भर रहे, हुँ? तो यही है एक साधु का लक्षण वैष्णव का लक्षण कि वो किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले, बोले भी बहुत कम क्योंकि वाणी जो है वहाँ पर अग्नि का स्थान है और अगर कोई बहुत बोलता है तो उसके हृदय का जो आवेश है वो कम होता जाएगा और उसकी ऊर्जा नष्ट होती चली जाएगी बोली के द्वारा इसलिए हम देखते हैं कि भगवान बारंबार जब भक्तों का लक्षण बताते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा भक्त मौनी हो भगवान को मौनी भक्त � क्योंकि वो व्यर्थ की चर्चा ही नहीं करेंगे, ना बोलेंगे व्यर्थ की बात और ना सुनेंगे व्यर्थ की बात। तो क्या भगवान के ये भक्त कभी नहीं बोलते? नहीं, वो बोलते हैं, लेकिन व्यर्थ की बात नहीं बोलते। भगवत प्रसंग आदि, वो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, घंटों घंटों बोलते रहते हैं, लेकिन कि इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बकेड़े में पढ़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप का ही यहां दृष्टांत दिया गया कि वो दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। तो शरीर तो अनित्य है, ये तो हम जानते ही हैं। ये जानकारी कोई नई बात नहीं है, हालाँकि जब हमारा शरीर तो नित्य है हम हमेशा रहेंगे और इसीलिए सारी योजनाएं बनाते रहते हैं और बड़े-बड़े भवन खड़े करते रहते हैं बड़ा साझो समान लेते रहते हैं उसमें पूरी आसक्ति होती है लेकिन यहां बोला गया कि अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बकेड़े में पढ़ना व्यर्थ और दुख की जड़ इतना कुछ हो कि सिर के ऊपर एक छातो हो ताकि आराम से भजन किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा बंगला बनाएं, बहुत आलीशान मकान बनाएं और हम सोचें कि इस मकान में हमें सारा जीवन रहना है, इस तरह से सजाएं उसे इंटीरियर डेकोरेशन और बहुत कुछ पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई लगा करक ऐसा हम करते हैं तो व्यर्थ की बात है, दुख की जड़ है। क्यों दुख की जड़ है? ऐसी भी क्या बात है? आखिर इंसान कहीं तो सर छुपाएगा? तो नहीं। बात यह है कि अगर अपना घर होगा, तो वहां के खर्चे भी बहुत होंगे। और आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा टूट-फूट। कहीं एक ईट भी गिर जाएगी तो हृ या यहां ये सीलन कैसे आ गई, वहां पानी का कनेक्शन, वो ढीला कैसे पड़ गया? तो इंसान भजन करेगा कि यही सब सोचता रहेगा। लेकिन अगर दूसरे के घर में चले गए किराए पर, तो हमें ज्यादा तनाव नहीं होगा। कोई भी समस्या आएगी, तो उसे मकान मालिक से बोल दिया गया, वो देख लेगा। तो इसीलिए यहाँ जुहे आदि जो हैं वो बिल बगैरा बना देते हैं तो सांप उन बिलों में घुस जाता है और आराम से रहता है वो अपने लिए घर बनाने की तकलीफ नहीं उठाता है तो यहाँ पर जी एक बात वो बहुत ही अच्छी तरह से जोर देके कह रहे हैं और वो ये कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है तो उ योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे हमेशा ही ये बात समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये जो मेरा शरीर है, वो अनित्य घर है मेरा, मेरे रहने के लिए भगवान ने दिया है, पर इस घर की सुविधा के लिए मैं बड़ी-बड़ी चीजों का जुगाड़ करूँ, या ऐसी नौकरिया� उसका भोग करने का भी समय ना हो। अगर शरीर के ही सुख की बात सोची है, तो शरीर को भी सुख देने का समय तो होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। तो क्या करें? तो इसीलिए यहां कहा गया कि इस अनित्य शरीर के लिए किसी बकेड़े में मत पड़िए, बकेड़े में मत पड़िए, क्योंकि दुख ही दुख मिलेंगे, सुख तो है सि� और बाकी दुनिया में तो सिर्फ दुखी दुख है। तो जब कोई इस बात को पहचान लेता है कि सांप से देखो कितनी बढ़िया बात सीखी है हमारे दत्ता जी ने कि वो अकेला रहता है मंडली बांध के नहीं रहता है, एक स्थान में भी नहीं रहता है, हु? कहीं भी गुफाओं वादी में पड़ा रहता है। तो उससे शिक्षा ली और ये याद रखना चाहिए कि समय जो है बहुत ही, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और इस लिमिटेड समय में, इस सीमित समय में हम अधिक से अधिक भजन कर लें, अधिक से अधिक भजन ही हमारे काम आएगा, अन्य कोई भी दुनिया चीज हमारे काम नहीं आएगी। याद रखिए हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, है ना सही बात?